शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी पवित्रानंद पूजनी महापुरुष महाराज के साथ कहाँ और कब मेरी प्रथम भेंट हुई थी आज याद नहीं है संभवतः 1919 सौ ईस्वी में मैंने उन्हें पहले पहल बेलूर मठ में देखा उससे पहले 1918 सौ ईस्वी में पूजनी हरि महाराज को मैंने देखा और उनके साथ विशेष रूप से वार्तालाप करने का सौभाग्य भी हुआ था मैं उनके प्रति विशेष अनुरक्त हुआ बाद में श्री श्री महाराज का भी मैंने दर्शन किया और कलकत्ते के बलराम मंदिर में उन्हें देखने के लिए कभी कभी जाया करता था एक दिन कॉलेज के कुछ मित्रों के साथ मैं बेलूर मठ गया मेरे उन मित्रों ने पहले से ही मठ के साधुओं से दीक्षा ली थी और वे मठ तथा मिशन के विशेष भक्त थे परिवर्ती काल में वे सभी मठ में सम्मिलित हुए उस दिन मठ में महाराज तथा महापुरुष महाराज दोनों ही उपस्थित थे पहले हम ठाकुर मंदिर में गए उसके अनंतर महाराज का दर्शन करके हम लोग महापुरुष महाराज के पास गए प्रेसिडेंट होने पर वह जिस कमरे में थे वहीं पर एक कुर्सी पर बैठे थे हमने उन्हें प्रणाम किया वह मेरे मित्रों की को अच्छी तरह जानते थे इस कारण उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया एक बार मुझे देखा किंतु कहा कुछ नहीं मैंने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा 25 अक्टूबर उन्नीस को तीसरे पहर मैं पुनः तीन चार मित्रों के साथ बेलुर मट गया दूसरे दिन श्री श्री महाराज से दीक्षा लेने के की मुझे इच्छा हुई इससे पहले उन्होंने मुझे दीक्षा देने की बात स्वीकार कर ली थी किंतु कोई दिन निश्चित नहीं हुआ था दूसरे दिन अन्य कई व्यक्तियों की दीक्षा होने की बात थी और उनमें मेरे एक मित्र का भी नाम था अतः उसी दिन मैंने भी अपनी दीक्षा के लिए महाराज से प्रार्थना की और इसी आशा से मैं उस दिन मठ में गया था संध्या आरती के पश्चात बाहर के लोग चले गए रात भरने लगी पूजनी महापुरुष महाराज मठ के पूर्वी बरामदे में एक बेंच पर बैठे थे मैं उधर से जाने लगा उन्होंने मुझे देखकर कहा अब रात हो गई है अभी तुम मठ में हो मैंने उत्तर दिया आज रात को मैं मठ में ही रहूँगा मठ में रहने का स्थानाभाव था इस कारण उन्होंने पहले कुछ आपत्ति प्रकट की उसके अनंतर मेरे मित्र ने आकर मेरा परिचय दिया और राजा महाराज का कृपा प्रार्थी जानकर महापुरुष महाराज ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर से तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो हॉस्टलों में आराम से रहते हो किंतु तुम्हें जहाँ कष्ट होगा मैंने कहा मुझे कोई भी असुविधा नहीं होगी इस घटना की उनकी स्नेह प्रवणता ने मुझे मुग्ध कर लिया था दूसरे दिन प्रातःकाल श्री श्री महाराज ने मुझे दीक्षा दीक्षा लाभ के पश्चात जब मैंने महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया तब उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद दिया अपने दीक्षा के पहले और बाद में भी एक दिन संध्या समय उद्बोधन कार्यालय में श्री श्री माँ के निवास भवन में मैंने महापुरुष महाराज को देखा था श्री माँ के दर्शनार्थ वहां सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे उस समय मां का शरीर बहुत ही अस्वस्थ था बाहर के किसी भक्त को माँ के पास जाने नहीं दिया जाता था महापुरुष महाराज धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे उनके हाथ में कुछ था ऐसा लगा मानो को देने के लिए लाए हैं वह बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण होकर ऊपर चढ़ रहे थे अभी भी वह दृश्य समय समय पर मेरे मन में जग उठता है 1921 सौ ईस्वी के बड़े दिन के अवसर पर मठ में सम्मिलित होने का संकल्प लेकर मैं भुवनेश्वर श्री श्री महाराज से भेंट करने के लिए गया महाराज उस समय दक्षिण प्रदेश के भ्रमण के उपरांत भुवनेश्वर में विराजित थे भुवनेश्वर आकर मैंने देखा महापुरुष महाराज भी वहाँ हैं वह मुझे देखकर पहचान गए और आनंदित हुए भुवनेश्वर में मैं पाँच छः दिन रहा प्रायः प्रतिदिन अवसर पाने पर मैं श्री श्री महाराज के साथ घूमने जाता था वह सायम प्रातः दोनों समय घूमने जाते थे एक दिन महापुरुष महाराज के साथ भी घूमने गया था संभवतः वह प्रतिदिन तीसरे पहर ही निकलते थे टहलते समय उनसे बातचीत करने में कुछ भी संकोच नहीं होता था उन दिनों महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन खूब जोरों से चल रहा था सारे देश में उत्तेजना फैली हुई थी दल के दल हजारों मनुष्य लड़के युवक वृद्ध इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे मठ में सम्मिलित होने का इच्छुक होने पर भी स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति थी और उनके स्वर्ग स्वार्थ त्याग कष्ट स्वीकार तथा निर्भय भाव के लिए मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करता था मैं जिस रास्ते जाना चाहता था क्या वह ठीक था यह बात संभवतः मन के किसी कोने में छिपी थी इसे स्पष्ट इस करने के लिए एक दिन मैंने महापुरुष महाराज के साथ परामर्श करने का अवसर पाकर उनसे पूछा देश भर में राजनीतिक आंदोलन चल रहा है स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष को बहुत प्यार करते थे किंतु रामकृष्ण मिशन में उसमें सहयोग नहीं दे रहा है इससे कोई कोई टिप्पणी भी करते हैं सुनते ही वह उठ खड़े हुए और मेरी ओर देखते हुए दृढ़ता के साथ बोले श्री ठाकुर ने हमें दिखा दिया है कि हमें अन्य मार्ग से देश की सेवा करनी है राजनीतिक आंदोलन के मार्ग की बात उन्होंने हमसे नहीं कही है यदि वह वैसा कहते तो हम लोग भी उस आंदोलन में कूद पड़ते और उसके लिए लॉयड जॉर्ज विंस्टन चर्चिल आदि किसी की परवाह न करते किंतु उन्होंने हमसे वह सब नहीं बताया इन बातों को उन्होंने ऐसी उद्दीपना के साथ कहा था कि मुझे ऐसा लगा मानो उनका शरीर फूल उठा है इसके पश्चात अन्य वार्तालाप हुए मेरे लिए कौन रास्ता ठीक है इस प्रश्न के पूछने का कोई अवकाश ही न रह गया भुवनेश्वर में रहते समय एक दिन मैं वहां से छः सात मील दूर खंडगिरी उदयगिरी देखने गया वहां आठवीं और नौवीं सदी के बौद्ध और जैन मठ थे अनेक सन्यासी वहाँ तप करते थे उनके रहने का स्थान बहुत सी गुफाएँ अब भी विद्यमान हैं उस दिन तीसरे पर्व में महापुरुष महाराज के साथ टहलने गया उन्होंने मुझसे पूछा खंडगिरी उदयगिरी पर्वत तुम्हें कैसे लगे मैंने उत्तर दिया वहाँ बहुत से बौद्ध और जैन साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने कितना तप और कृत्य साधन करते हैं न जाने कितनी आशा आकांक्षाएँ उनके मन में होती हो वे आशा आकांक्षाएँ कहाँ तक पूर्ण हुई हैं यदि पूर्ण न हुई हो तो कैसे दुख की बात है कैसी सोचनी अवस्था है जब मैं इन बातों को कह रहा था तो महापुरुष महाराज कुछ न कहकर सुन रहे थे थोड़ा रुककर मैंने फिर कहा बाद में मेरे भी मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि इतने अधिक मनुष्यों ने वहाँ तप किया है उनमें से अवश्य ही किसी न किसी ने भगवान को प्राप्त किया होगा मेरी इस बात को सुनकर महापुरुष महाराज बहुत ही आनंदित हुए अंत में उनके चेहरे पर हंसी दिखाई पड़ी नेत्र आनंद से विस्फारित हुए उन्होंने कहा ठीक कहा तुमने निश्चय ही कोई न कोई भगवान को प्राप्त कर सके थे अवसर देखकर एक दिन श्री महाराज से मैंने मेरे मठ में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की उन्होंने आपत्ति नहीं की थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने सहानुभूति के साथ मुझसे कहा देखो बेटा तेरा शरीर विशेष सबल नहीं है साधु जीवन की कठोरता सहन करने में तुझे बहुत कष्ट होगा तो कुछ रुपये कमाकर उसके साथ यहाँ आ जाना उससे तुझे आराम रहेगा सुनकर उसी क्षण मेरे मन में विचार आया कि रुपये पैसे लेकर साधु बनने की बात कैसी मुझसे वह नहीं हो सकेगा किंतु महाराज की बात पर मैं कुछ बोल ना सका विशेष रूप से जब बहुत ही स्नेह के साथ उन्होंने उन बातों को कहा बाद में महापुरुष महाराज के साथ भेंट होने पर मैंने उससे सारी बातें खोल कर बताई सुनकर उन्होंने कहा तुम महाराज से वह बात क्यों नहीं कहते महाराज से जब वह बात कही तो उन्होंने उत्तर दिया मैं कलकत्ते जा रहा हूं, वहां मुझसे मिलना भुवनेश्वर छोड़ने के पूर्व तीन दिन तीसरे पह मैंने महापुरुष महाराज से कहा कल मैं पूरी जाना चाहता हूँ वहाँ से देश लौट आऊँगा सुनकर न मालूम क्यों उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें उन्तीर्स दर्शन आदि में विश्वास है मैंने निष्कपट भाव से उत्तर दिया सच कहता हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं है तो भी आप लोगों का विश्वास जानकर मुझे भी विश्वास करने की इच्छा होती है मेरी बात से वह कुछ भी असंतुष्ट नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हो बोले हाँ यही ठीक है उनका ऐसा उदार भाव और सहानुभूति देखकर मैं अवाक रह गया श्री श्री महाराज के निर्देशानुसार मैं कलकत्ते जाकर उनसे मिल न सका अप्रैल मास में उनकी महासमाधि हुई उस समय मैं दूसरे स्थान पर था महाराज के शरीर छोड़ने के बाद कैसे मैं मठ में सम्मिलित होऊंगा? इसी चिंता में बहुत घबरा रहा था तीन चार मास के बाद जुलाई में बेलूर मठ से मेरे एक मित्र ब्रह्मचारी ने पत्र लिखा तू तो क्या कर रहा है क्या तुझे खबर है कि काशी में हरि महाराज बहुत ही अस्वस्थ हैं मरणासन है, है? पूजनीय हरि महाराज के प्रति मेरे मन में गंभीर श्रद्धा और आकर्षण था श्री श्री ठाकुर की संतानों में उन्हीं के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ था उनसे मैंने अनेक प्रकार से उपकार तथा सहायता पाई थी उनका शरीर अस्वस्थ है जानकर मैं दूसरे ही दिन कलकत्ते रवाना हुआ वैसे काशी जाने का विचार था किंतु कलकत्ता पहुंचने पर समाचार मिला कि पूजनी हरि महाराज का भी शरीर छूट गया है मुझे उनका दर्शन नहीं हो सका दूसरे दिन मैं बेलूर मठ पहुंचा और पूजनी महापुरुष महाराज से कहा कि मैं मठ में समृद्ध होना चाहता हूं उन्होंने मुझे आज्ञा दी तारीख 25 जुलाई 1922 बाद में उन ब्रह्मचारी से मैंने सुना कि पूजनी महापुरुष महाराज ने उससे यह कहा था कि आजकल तो कोई लड़का मठ में साधु होने के लिए नहीं आता चेष्टा करो जिससे नए नए लड़के मठ में सम्मिलित हों उत्तर में मेरे मित्र ने कहा महाराज हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे भीतर शक्ति ही क्या है तब महापुरुष महाराज ने मुझे पत्र लिखने को कहा किंतु मेरे मित्र ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया था उसने केवल हरि महाराज की अस्वस्थता का समाचार मात्र दिया था काम उसी से हो गया पूज्य महापुरुष महाराज ने ही मेरे साधु होने को कार्य रूप में परिणित करा दिया था इसके लिए बहुत दिनों से मेरे मन में दृढ़ संकल्प था मठ में सम्मिलित होने के अन्तर अनेकों के मुख से सुना था कि पहले महापुरुष महाराज बहुत ही गंभीर स्वभाव वाले थे जब वह मठ व मिशन के वाइस प्रेसिडेंट हुए तब से उनके भीतर महान परिवर्तन हुआ जिस समय मैं मठ में सम्मिलित हुआ तब वही मठ के प्रेसिडेंट थे हम लोगों ने उन्हें अत्यंत स्नेह स्नेहपरायण देखा बालक युवक वृद्ध धनी निर्धन भक्त और साधक जन सभी के प्रति उनमें अत्यंत प्रेम देखा महापुरुष महाराज के एक गृहस्थ शिष्य थे पहले वह संपन्न थे बाद में परिस्थितिवश निर्धन हो गए उस समय भेंट होने पर उन्होंने मुझसे कहा महापुरुष महाराज मेरे धर्म जीवन के आश्रयदाता ही नहीं मेरे गृहस्थ जीवन के भी सहायक थे महापुरुष महाराज उसे आर्थिक सहायता भी देते थे मैंने महापुरुष महाराज के जीवन के अंतिम अध्याय को देखा है जब उन्होंने सबको प्यार और आशीर्वाद दिया था तो मुझे भी उसके कुछ अंशों का लाभ हुआ था अनेक छोटी मोटी घटनाओं से भी उनकी असीम करुणा तथा तीक्ष्ण दृष्टि का परिचय प्राप्त होता था स्थूल दृष्टि से देखने पर वे घटनाएँ साधारण सी प्रतीत होती थी किंतु जैसे उनका अनुभव होता था उसके लिए वे बहुत ही मूल्यवान थी इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि महापुरुषों के जीवन की प्रत्येक घटना महान एवं मूल्यवान है